हमलीन का बांसुरी वाला कदीम ज़माने की बात है हमलीन नाम का एक छोटा सा शहर था और वो जर्मनी नदी के किनारे इख्तिताम पसीर था वो शहर बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा था लेकिन 50 साल पहले हमलीन के लोगों ने उसे गंदा और गलीज़ कर रखा था वो सारा कचरा अपने घर के बाहर रास्ते में फेंक द वहां के कोतवाल साहब ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा शहर चूहों से भर गया। हमलीन के लोगों को चूहों की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। चूहे शहर में चारों तरफ फैल गए। वो बच्चों को काटते थे, वो बर्तन में पड़े खाने की चीजें खाते थे, औ वो हर जगह अपनी अजीबोगरीब आवाजों से घर और बाहर का माहौल बिगाड़ देते थे। ओ शू आह चले जाओ चले जाओ। उस शहर के सारे रहवासी मदद के लिए कोतवाल साहब के बंगले के पास पहुंचे। इन चूहों से बचाओ, इन चूहों से बचाओ, इन चूहों से बचों इन चूहों से बचों। सारे शोरशराबी की आवाजें सुनकर मेयर हमारी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हमें इन चूहों से निजात दिलवाएं। वरना हम आपको कोतवाल के औरे से बर्खास्त कर देंगे। हम इसका नतीजा निकालने के लिए सबके साथ मुलाकात रखेंगे। हमें कुछ वक्त दीजिए। कोतवाल की बातों से सभी को दिलासा मिल गया। कोतवाल ने अपने खास लोगों से एक मुलाकात की। ब तब तक एक आदमी अंदर दाखिल हुआ ऐसा अजीब आदमी आज तक किसी ने नहीं देखा था उसने बहुत ही अनोखी पोशाक पहन रखी थी जो आधी लाल थी और आधी पीली वो एकदम पतला और खंबे की तरह लंबा था उसकी उंगलियां बाजे पर मस्त कलाबाजियां दिखा रही थी क्या तुम तमाशाई घर से भाग कर आए हो <laughs> <laughs> <जोंसे हस> <laughs> मुझे बसरी वाला कहते हैं मेरे पास پاس कैसा जादू है जिससे में سے के किसी भी चरीन पर چرین को बुला सता हूं जैसे की रंग वाले ैहने वाले اڑنے वाले या फिरतौड़ने वाले मैं अपना यह یہ नकसान نقصان वाले والے पर پرین करता हूं जैसे جیسے बि चू मेंहक छिपकाली और छ क्या कहा चू तुम चुहों को बुला सकते हो पर हम तुम पर अखन कैसे करें मैंने कई शहरों को मधम से आजाद किया है और के एक शहर को से और एशिया के एक शहर को खौफनाक चमगादड़ से मैं दुनिया की हिफाजत करता हूँ ऐसे खतरनाक चरिन परिन से ऐसी बात है आपने अनोखी कला से हमें चूहों से आजाद कराओ चू चू चू जरूर वाले जनाब पर उसके आवाज़ में क्या आप मुझे सोने के हज़ार सिक्के देंगे हाँ हाँ क्यों नहीं जो तुम चाहो क्यों क अब तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। पांसुरी वाला बाहर निकला और मुस्कराने लगा। उसने अपना बाजा बाहर निकाला। और उस पर तीखी धुन बजाने लगा और मानो जैसे कोई जादू सा चल गया हो सारे चूहे घरों से बाहर निकलने लगे जूतों से टोपी में से वो अपना सारा खाना भुलाकर बाहर आने लगे जर्द रंग के चूहे सफेद रंग के चूहे ये हुए रंग के चूहे सभी दौड़कर सड़क पर आने लगे और बांसुरी वाले का पीछा करने � एक भी नहीं बांसुरी वाले ने नदी पर पड़े पत्थर पर छलांग लगाई और अपना बाजा बजाने लगा चूहों ने भी छलांग लगाना शुरू कर दिया और एक-एक करके सभी पानी में कूदकर डूब गए सभी चूहे बिना सोचे समझे पानी में छलांग लगाकर खत्म हो गए थे और अब एक भी नहीं बचा था हमीन चूहों से आजाद हो चुका था बांसुरी वाला के पास आया میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجئے اور مجھے انام سے نوازیے تم نے واقعی بہت خوب کام کیا ہے لیکن ہزار سونے کے سکے ایسے معمولی کام کے لیے بہت زیادہ ہے میں تمہیں اتنا بڑا انام نہیں دے سکتا آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں جناب میں تمہیں سو سونے کے سکے دوں گا جو کی ایک دن کی کام کے لیے کافی ہے ये सरासर नाइंसाफी है अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ एक मामूली बाजा बजाने वाला इस शहर को भला क्या नुकसान पहुंचा सकता है तो अपना इनाम लो और या रुखसत हो जाओ बांसुरी वाला वहां से मायूस होकर चल दिया और फिर उसने अपनी बांसुरी निकाली और मुंह में रखकर धुन बांसुरी वाला आगे बढ़ता गया और बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे। बच्चों के माँ बाप और रिश्तेदार बेबस होकर अपने बच्चों को जाता हुआ देखते रह गए। बांसुरी वाले की धुन ने उन्हें बेबस कर दिया था और उसने नदी का किनारा भी पार कर लिया था और वो एक गुफा की तरफ बढ़ रहा था। और जैस हासुरी वाला अंदर चला गया और बच्चे भी उसके पीछे-पीछे अंदर चले गए और वो कुफिया दरवाजा फिर से बंद हो गया मगर एक बच्चा पीछे रह गया था क्योंकि वो लंगराते हुए चल रहा था और इसलिए दरवाजा बंद होने से पहले नहीं पहुंच सका जैसे ही बाजे की धुन बंद हो गई लोग गुफा की तरफ ढूंढने लगे اس دونی نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں دھیر ساری چوکلیٹ بیسکیٹ کیک اور مٹھایاں دھرک پر ملے گی اس نے تو مجھے یہ بھی کہا کہ میں چلنے لگوں لیکن وہ دون اچانک رک گئی اور میں گفا کے باہر ہی رہ گیا سبھی لوگ اداس ہو گئے اور بچوں کے لیے رونے لگے پر افسوس بہت دیر ہو چکی تھی میرا بچہ کہاں چلا گیا واپس آجا میرا بچہ वची वापस पर आ जाओ <laughs> उन सब ने कोतवाल साहब को बुलाया और उन्हें जिम्मेदार ठहराया मैंने भी अपना बच्चा खोया है मैं अपने किए पर शर्मिंदा और आपसे माफी चाहता हूं मैं तुम्हारे लिए हजार सोने के सिक्के लाया हूं हमें अपने बच्चे वापस कर दो तुम जहां कहीं भी हो बांसुरी वाले हमारे हमारे बच्चे कहाँ हैं? वो सब हिफाजत से और मजे में हैं। जैसे ही आप अपना वादा पूरा करेंगे, वो वापस आ जाएंगे। कुत्ता ने जैसे ही उसे एक हजार सोने के सिंके दिए, गुफा का दरवाजा फौरन खुल गया। बच्चे पहाड़ आ गए और दौड़कर अपने वालीधान से लिपट गए। डैडी, अबू जाने, अबू जान अबुजान। अबुजान। अबुजान। ہم سب کو چوہوں سے آزادی دلانے کے لیے اور ہمارے بچوں کو واپس کرنے کے لیے شکریہ آج کے بعد میں کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا آپ کے بچے آپ پھر کھو دیں گے اور چوہے بھی پھر سے واپس آ جائیں گے کیا؟ کیا؟ کیوں؟ کیا؟ آپ کا شہر بہتی گندہ اور غلیز ہے جس کی وجہ سے آتے ہیں چوہے اور کیڑے مکوڑے اور یہ آپ کے شہر میں بیماری پھیلائیں گے جس سے آپ کے بچے بیمار پڑ سکتے ہیں मैं अपने शहर को साफ रखूंगा मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ हाँ जी हाँ हम्म इन्होंने दुरुस्त सरवाया तो ठीक है मेरे जाने का वक्त हो गया है मुझे इजाजत दीजिए बांसुरी वाला शहर छोड़कर चला गया और हमलीन फिर से एक साफ सुत्रे शहर में तब्दील हो गया जैसे कि वो पचांस साल पहले था